ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ बीके मनोज कुमार जी हैं जो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं लेकिन वर्तमान में मुंबई में अपनी सेवा दे रहे हैं और आप बैंकर हैं बैंकिंग सेक्टर में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं तो एक अच्छा अनुभव है और इसके साथ में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं

तो उनका भी आपको अनुभव जो है अच्छा है जो हम लोग लास्ट में सुनने वाले हैं तो मनोज कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कैसे हैं आप मेरा नाम मनोज कुमार पाल है मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में विजिलेंस डिपार्टमेंट में चीफ आज चीफ मैनेजर सूर्य मुंबई में अच्छा अच्छा हेड ऑफिस में बहुत बढ़िया

ब्रह्मा में मैं सन 2017 में जिस समय मेरा पोस्टिंग अंबिकापुर रीजनल ऑफिस हमारा वहां पर रीजनल ऑफिस होता है अंबिकापुर रीजनल ऑफिस में पोस्टेड था तो शिवरात्रि में वहां पर सेंटर से सारे लोग आके वहां पर एक प्रोग्राम हो रहा था अच्छा अच्छा अच्छा तो घर में मेरा युगल जो है ब्रह्मा के बारे में शुरू से जानकारी उसको है अच्छा,

उस कभी उसका आ, संकल्प ये था कि बाबा को ऐसे ही बोले कि इन्होंने मुझे खुद बोले कि क्या है एक्चुअल ब्रह्मा कुमारी क्या है सिब्बापा क्या होता है तब मुझे बाबा ना बोलेंगे इन्होंने बोलेंगे तब मैंने जाऊंगे अच्छा अच्छा ऐसे ही उनका मन में संकल्प पाया था कई दिनों से

तो अचानक शिवरात्रि में प्रोग्राम हो रहा था तो प्रोग्राम में मैं बोला देखूं बिल सभी लोग वहां पर उपस्थित थे एक्चुअल जाते हैं तो सभी कम्युनिटी के लोग थे सभी रिलीजन के लोग थे तो मैं बोला देखूं उसे मैं जाके देखा एक्चुअल और सारे जो है जितना कम्युनिटी के लोग वहां पर थे सबका एक चीज है भगवान जो है, है ना एक ही है

सब रिलीजन का और मुझे बहुत अच्छा लगा इरेस्पेक्टिव ऑफ जो रिलीजन है लोग बाग क्या होते कि हर जगह जाते हैं अभी के कोई हिंदू है मुस्लिम है ईसाई है लेकिन वो सारे हेड वहां पर उपस्थित थे और सारे हेड जो है इसको माने और इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन किए वहां का जो संचालिका दीदी विद्या दीदी थी बहुत अच्छा लगा उनका

सारे चीज का भगवान का जो शिव बाबा का जो परिचय बहुत अच्छा लगा तो बोला ठीक है उस समय बाहर रहे तो भाई ने बोले कि ठीक है सात दिन का कोर्स करना पड़ेगा इसका अंदर जाने के लिए बोला ठीक है अब देखते हैं क्या है करके तो फिर हम सात दिन का कोर्स वहां पर किया मैं भी किया मिसेस भी की साथ में मेरा बेटा भी था वो भी किया हम तीनों सात दिन का कोर्स किया

धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे गहराई ही से पता चला कि एक्चुअल रियल क्या है हम क्यों आए हैं क्या चीज है और कभी कभी मन विचलित रहता था और बैंकिंग सेक्टर में होने के कारण जो है प्रेशर तो रहता है बहुत सारा काम रहता है प्रेशर ओवरलोडेड रहते हैं तो जैसे जैसे इसका अंदर जाते गए तो पता चला कि नहीं नहीं ये जो है हमको तो करना है बिल्कुल वेलकम है ना कराने वाला दूसरा कोई है

धीरे धीरे ये पता चला कि हम कुछ नहीं हम तो कर रहे बिल्कुल कराने वाले दूसरा है जब ये मन में आ गया हमको कोई करा रहे एक्चुअल तो फिर हमको क्यों चिंता करना है तो मन में ये है कि हमको चिंता नहीं करना है चिंता करने वाला दूसरा है ना हमको सिंपली करना है और एक दिन दीदी ने बताया कि कुछ भी चीज हो हम अगर किस चीज को ट्रस्टी बन के सोचते हैं मैं कभी पॉकेट में, में मेरा पैसा रहता था

आज ए बैंकर तो पॉकेट में पैसा नहीं रहता है बैंक में रहता है जनरली सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो दीदी ने बोले कि जो पॉकेट में पैसा है वो एक्चुअल हमारा नहीं है वो पैसा जो है दूसरा का है हम ट्रस्टी बनकर उसको खर्चा करेंगे तो इसलिए कभी भी खर्चा करेंगे तो ये सोच के खर्चा करना है एक्चुअल किस चीज के लिए हम खर्चा कर रहे हैं सही है गलत है मुझे बहुत अच्छा लगा और उस दिन से आज तक मैंने कभी भी कुछ भी चीज करता हूं

तो सोचता हूँ ये तो मेरा नहीं है ना मैं सही में वो चीज करता हूं और इसको क्या था कि बैंकिंग में जो है मुझे बहुत लाभ हुआ बिल्कुल कभी भी जो है मैं टेंशन फील नहीं किया कभी काम में और बहुत जगह जो है मैं देखा कि कोई भी स्पिरिचुअल पावर जो है काम करता है बिल्कुल अचानक जो है कोई भी काम करता है कभी कभी मैं ये अनुभव किया जो नहीं होने वाला काम भी हो जाता है

तो अपना जो एग्जिस्टेंस पहले था मैं धीरे धीरे देखा कि एग्जिस्टेंस जो है ये लेकिन हुआ कैसे अगला वाला मुझे क्यों बुलाया ये काम कैसे इजीली हो गया और एक तो अनुभव बताऊंगा मैंने एक दिन मेरा बेटा जो है स्कूल से वापस आ रहा था बहुत धूप था जैसे बस से उतरा तो पसीना पसीना हुआ था बिल्कुल घर तक जाने के लिए उसका हिम्मत नहीं हो रहा था तो इमीडिएटली वो बोला

कि बाबा एक्चुअल कैसे करके मुझे घर तक पहुंचा दीजिए अचानक पीछे से एक आदमी आया स्कूटर में बोले बेटा कहां जाओगे बोले कैसा हाइट जाऊंगा बोले ठीक है बैठी उस दिन से उसको भरोसा हो गया नहीं कोई शक्ति है पीछे जो काम कर रहे है तो उस दिन से धीरे धीरे आज तक जो है गहराई विश्वास बढ़ते गया बिल्कुल जितना अंदर आते गए बिल्कुल

अपना भरोसा धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ते गए अटते और आज की स्थिति में तो बहुत अच्छा लग रहा है जी जी जी, जी। मनोज जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि इस तरह से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ आपका और वहां पर जो आपको ज्ञान या नॉलेज मिला उससे आपको अपने जीवन में अप्लाई करने से आपको एज ए बैंकर आपका जो प्रेशर रहता है वो कम होते गया और आप रिलैक्स होके काम कर रहे हैं

और जो भी चीजें आप करते हैं तो ईश्वर को याद करके करते हैं तो ट्रस्टी हो आप काम करते हैं तो टेंशन फ्री हो रहे हैं तो ये ज्ञान आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में और आपके पूरे परिवार के लोग जो हैं इस ज्ञान को सुनते हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं

तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मनोज जी से बात करेंगे हम लोग अपने विद्यार्थी मित्रों के लिए कैसे बैंकिंग सेक्टर में वो कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं आप सुन रहे हैं सुनते रहो मस्करा

नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं आप एक बैंकर हैं तो आइए विद्यार्थी मित्रों के लिए अब हम लोग का पूछना चाहूंगा कि हमारी जो विद्यार्थी मित्र हैं उन सभी को अगर बैंकिंग सेक्टर में काम करना है या बैंकिंग में करियर करना है तो किस तरह से वो शुरूआत करे आप थोड़ा गाइड कीजिए ये समाज में जो है फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो बहुत अहम भूमिका देश के प्रति बहुत अहम भूमिका निभा रहा है बिल्कुल

बिना इसका तो कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ता है, बिना पैसा का बिना आर्थिक स्थिति जो है उसका बिना आगे नहीं बढ़ता है और बैंकिंग ऐसे माध्यम है जिसकी द्वारा जो है लोगों को जो आर्थिक परिस्थिति है जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो जो है बैलेंस कर देता है इसलिए आज की युवा जो है बैंकिंग जो सेक्टर है

उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए और इकोनॉमिक का स्टैंडर्ड जो है देश का जो आर्थिक परिस्थिति है उसको वो ज्यादा से ज्यादा सहायता भी कर सकते हैं क्योंकि बिना फाइनेंस का हम कुछ नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में हो साइंस में हो इंडस्ट्री में हो किसी में जो है आर्थिक परिस्थिति एक अहम भूमिका निभा रहे जी, जी, जी। नहीं, इसमें विद्यार्थी कैसे जुड़े

विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन करें विद्यार्थी क्या पढ़ाई करें? हाँ इसमें जो आगा है, आगा है इसमें जो है साइंस आर्ट्स कॉमर्स आजकल तो ऐसा देखा गया कि हर फैकल्टी लोग जो है बैंकिंग की तरफ उनका लगा बहुत ज्यादा है और मैग्जिम इंजीनियर्स भी आजकल आ रहे हैं पहले की जमाना था कि उस समय कहा जाता था कि कॉमर्स जो कॉमर्स ग्रेजुएट है

वही अच्छा से बैंकिंग तैयारी कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है साइंस भी आते हैं आर्ट्स भी आते हैं कॉमर्स भी आते हैं आजकल देखा गया कि टेक्निकल ग्रेजुएट और आईटी सेक्टर के लोग जो है वो बहुत आते हैं क्योंकि बैंकिंग ऐसे फील्ड है जिसमें कि आई हुआ कॉमर्स हुआ साइंस हुआ आर्ट्स हुआ यह सभी सब सब्जेक्ट से भरा हुआ

चीज है सब भी सब्जेक्ट वाले इसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं और सहायता भी कर सकते हैं तो सिंपली सी चीज है बैंकिंग के लिए जो है मिनिमम ग्रेजुएट उसके लिए जो है क्वालिफिकेशन है उसके लिए अगर कोई बैंकिंग तैयारी के लिए कॉम्पिटेटिव तैयारी है तो कॉम्पिटेटिव देना है उसी में और आजकल तो ऐसे है कि ऑनलाइन सारे चीजों YouTube चैनल हो गया कई सारे कोचिंग सेंटर हो गया

और हर बैंक में जो है आजकल IBPS हो गया एनआईबीएम हो गया IBPS कंडक्ट कर रहा है सभी बैंक्स के लिए पहले होता था कुछ बैंक सेपरेट अपना अपना एग्जाम करता था लेकिन आजकल IBPS जो है कंबाइंड एग्जाम करता रहा थ्रू IBPS जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनका एग्जाम करता है IBPS दूसरे बैंक्स के लिए करते हैं IBPS थ्रू एग्जाम देना है क्लरिकल एक स्टेप है और प्रोफेशनल ऑफिसर के लिए भी दोनों दे सकते हैं प्रोफेशनल ऑफिसर देने के बाद वो

असिस्टेंट मैनेजर में उनका पोस्टिंग होता है अगर कोई क्लरिकल में भी ज्वाइन करते हैं वो क्लरिकल में ज्वाइन करेंगे उसके बाद इंटरनली प्रोमोशन टेस्ट एग्जाम भी होता है एग्जाम देके वो असिस्टेंट मैनेजर भी हो, बन सकते हैं प्रोमोशन टेस्ट के लिए वेराइटी बैंकिंग के लिए वेराइटी एग्जामेशन भी होता है प्रोमोशन के लिए वो भी देकर क्लरिकल कैडर का जो है वो ऑफिसर भी बन सकते हैं और देश के लिए जो है

बहुत बड़ा चीज है अब चल अगर कोई सही में ईमानदारी से बैंकिंग सेक्टर में काम करेगा लेकिन देश को बहुत सहायता करेगा आर्थिक परिस्थिति अपना जो इकोनॉमिक परिस्थिति देश का बहुत सुधार हो जाएगा उसमें और इसके साथ में ये भी कहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में जो है क्योंकि मैं विजिलेंस में हूं ईमानदारी बहुत जरूरी है <laughs>

उसके लिए जो ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है वो हेल्प करता है उसके लिए बहुत सपोर्ट करेगा और कभी कभी ऐसा होता है आजकल हर सेक्टर में जो है वर्कलोड भी रहता है लोगों को टेंशन भी रहता है अगर कोई इस संस्था में जुड़ता है टोटल टेंशन फ्री लाइफ वो प्रोसीड करेगा क्योंकि उसको ये हो जाएगा पहली बात है वो जो है

कोई भी गलत काम नहीं करेगा उसका पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा नेगेटिव तरह जाएगा नहीं और स्मूथली वो काम कर सकता है क्योंकि अगर सवेरे कोई ऐसे देखा जाए तो हम लोगों ने एक्सरसाइज करते हैं उठ के बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं लेकिन मेंटल एक्सरसाइज कोई नहीं करता है कोई नहीं करता है अगर हमारा मानसिक स्थिति सही नहीं है तो हम

बीमार ऐसे भी पड़ सकते हैं जितना भी फिजिकली फिट रहने से अगर मेंटल स्टेटस सही है तो फिर हम आगे भी इसको ले सकते हैं एक बार ऐसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं एक फॉरेनर एक बार हमसे मुलाकात बताया उन्होंने बोले इंडिया में तो थोड़ा गर्मी लगता है यहां आया तो बहुत गर्म लगता है फॉरेन में तो बहुत अच्छा है बिल्कुल हम तो मतलब किससे वहां गर्मी नहीं लगता है <laughs>

बोले नहीं वो घर घर में भी एसी है घर से निकले गाड़ी में भी एसी है ऑफिस आए वहां पे भी एसी है अच्छा बोले फिर भी आपको कभी कभी गुस्सा आता है हाँ वो तो आता है तो फिर हमने बोले कि एक्चुअल एक चीज अगर ठंडा रहेगा जो कि दिमाग एक्चुअल ठंडा रहेगा वो एसी एक्चुअल उसका रिमोट कंट्रोल अपना पास है अगर वो ठंडा रहेगा

तो सारे चीज ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा हम सारे चीज को मेंटेन करके भी उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं अगर उसको मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे चीज सही हो जाएगा तो वो बहुत खुश हुए बिल्कुल सुनकर मैंने नहीं माने एक्चुअल एडमिट किया एक्सेप्ट किए इस चीज को बहुत अच्छा है करके तो आज की परिस्थिति में जो है स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत जरूरी है हर किसी के लिए

मनोज कुमार जी वो विजिलेंस आपने बोला कि मैं विजिलेंस में विजिलेंस क्या है इसका मतलब विजिलेंस एक पार्ट है एक्चुअल हम कोई भी काम करते हैं कोई भी काम करते हैं तो हमको विजिलेंट हर तरफ विजिलेंट रहना है हु. अगर विजिलेंट नहीं रहेंगे

कभी ऐसा होते है अगर हम दरवाजा खोल के सो जाएंगे हमको ऐसे बोला जाता है कि दरवाजा बंद करके सोना है दरवाजा खोल के सो जाएंगे तो क्या होगा चोरी आ चोरी होगा तो विजिलेंस क्या होते है उसका एक पार्ट है हमको हरदम सतर्क रहना है इसलिए हम बोलते हैं कि प्रिवेंटिव विजिलेंस हम उसी में ज्यादा महत्व देते हैं अगर हम प्रिवेंटिव विजिलेंस को महत्व देंगे तो कोई भी जो है

नेगेटिव चीज होगा नहीं हम्म जैसे कि दरवाजा हम बंद करके सोएंगे तो ऑटोमेटिक चोरी नहीं होगा कोई भी हम काम करते हैं अगर कोई भी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा हम जब प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तब, तब गलत होता है

तो उस प्रोसीजियर सही नियम से काम होता है नियम को देखें क्या रूल एंड रेगुलेशंस वो रूल एंड रेगुलेशंस से अगर काम करेंगे डिबिट होके काम नहीं करेंगे तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है तो हमको वो चेक करना है अब चल सही में ये चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है जैसे हम देखते हैं कि साइकिल या कोई भी गाड़ी अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है तो विजिलेंस एक ऐसी चीज है तो ये भी जरूरी है

क्योंकि विजिलेंस रहेगा ताकि हम थोड़ा सा चेक पॉइंट है चेक कर पाएंगे लोगों का मन में थोड़ा डर भी रहेगा नहीं कोई हमें देख रहा है एक्चुअल अच्छा। हम उसको दूसरे रूप से बोलते वाचिंग डॉग एक्चुअल अच्छा। घर में आजकल लोग बात भी रखते हैं डॉग पालते हैं चोर के रखते हैं है ना तो इसको भी लोग का यह एहसास सोना है कि हमको भी कोई देख रहे हैं एक्चुअल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल तो ऑटोमेटिकली वो खुद पे खुद विजिलेंट रहेगा ताकि गलत करने के लिए सोचेगा दो बार

हम गलत करेंगे तो हमको भी कोई देख रहा है तो ये पार्ट है अब चल जी मनोज जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि आप विजिलेंस क्या है इसके बारे में आपने बताया कि कोई भी चीज चोरी न हो और नुकसान न हो इसके लिए विजिलेंस का काम होता है तो वहां पर सेफ्टी मेजर्स ज्यादा है इसके बारे में आपने बताया और इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों को आपने बताया कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में अभी जुड़ सकते हैं तो विशेष एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम्स को आप क्लियर करेंगे

तो ऑफिसर लेवल का और फिर क्लर्क लेवल का दोनों चीजों के लिए एग्जाम्स होते हैं आप दोनों एग्जाम्स दे सकते हैं जिस जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट होगी और जैसे आप मार्क्स एडोप्ट करेंगे वैसे वह काम आपको मिलता जाएगा बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो तो भी यहां आ सकते हैं और यहां आने के लिए आपको जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया है और बैंकिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वो आप क्लियर करते हैं तो आपको आसान हो जाता

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बातें हो रही है खास बैंकिंग सेक्टर में कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में जो पहले और अभी में जो चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण या मोबाइल में आजकल जो है पे फोन एप्लीकेशन्स वगैरा सब कुछ आ गया इजी ईजी बैंकिंग हो गया है लोगों को बैंक में लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ता पैसे के लिए तो डिजिटल मनी भी आ गया है

तो आपका जब आप बैंकिंग सेक्टर में आप जुड़े और अभी उसका डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा बताइए शुरू शुरू में आप कैसे काम करते थे अभी कैसे काम होता है हमने जब ज्वाइन किए थे उस समय प्योरली मैनुअल बैंकिंग था बड़े बड़े लेजर होता था मिस्टेक्स भी होता था मैनुअल कैलकुलेशन भी करना पड़ता था वो धीरे धीरे बैंक सेवन टू फोर में ट्रांसफर हुआ अभी जो है डिजिटल फुल

सीबीएस में उसमें नेक्स्ट सीबीएस में ट्रांसफर हो गया और अभी जो है फुल डिजिटाइजेशन की ओर बैंकिंग जा रहा है जिसमें क्या होता है कि सारे पेपर वर्क जो है वो डिमिनिश हो गया है मिस्टेक्स जो होता था मिस्टेक्स भी कम हो गया है और जितना समय लगता था वो समय भी कम हो गया है और हम कम समय में जो है ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं और अभी जो डिजिटाइजेशन के समय में

हम लोगों को घर बैठे सेवा दे सकते हैं पहले लोग बाग जो पब्लिक है वो बैंक आना पड़ता था बुजुर्ग है उनको लाना पड़ता था कभी उनका समय का, क्योंकि आजकल जो है समय जो है बहुत कीमती है लोगों के पास टाइम नहीं रहता है हर किसी को जिसको पूछने से वो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है तो इसीलिए आज पर कहीं भी खड़े होके

कहीं भी बैंकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो बैंक बिना आए ये सारे डिजिटाइजेशन जो है वो सुविधा सारे पब्लिक को दिया गया है उसी में उस मानवाली और इसमें ये फर्क है अपडेशन में जो है लोगों को जो है फैसिलिटी, बहुत ज्यादा से ज्यादा फेसिलिटी मिल रहा है और समय भी कम मिल रहा है क्योंकि लोग काम करते हुए भी बैंक नहीं जाते हुए भी सारे फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं

बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बिना बैंक के भी आप जो है बैंकिंग का सारा काम घर बैठे कर सकते हैं मोबाइल के जरिए कर सकते हैं वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है टेक्निकली साउंड हो गया है बैंकिंग सेक्टर और काफी काम जो आपको पैसे भेजने हो किसी को

तो भी टाइम नहीं लगता है पहले तो पैसे भेजने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था <laughs> लेकिन आज तो एक क्लिक करते ही आपके पास लाखों रुपए वापस आ जाते हैं तो ट्रांजैक्शन बहुत आसान हो गया है तो इसमें जो सिक्योरिटी की बात अगर हम लोग करें डिजिटल में तो क्या क्या कंज्यूमर को ध्यान रखना है सिक्योरिटी पर्पज से

सिक्योरिटी पर्पज से एक्चुअल जो भी प्रोसीज़र अगर कोई भी कस्टमर सारे प्रोसीज़र फॉलो करेंगे तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे ऑपडेशन हो रहा है पहले सिक्योरिटी जहां पर थोड़ा सा कमजोर लगा क्योंकि हर चीज का ऑपडेशन जरूरी है जब कोई भी सिस्टम शुरू शुरू में चलता है कहीं भी थोड़ा सा लूफुल होता है जब तक यूज टू हो जाएगा और कहीं पर अगर प्रॉब्लम होता है तो उस समय उसको जो है फिर पैकअप किया जाता है फिर उसका इम्प्रूवमेंट किया जाता है

धीरे धीरे क्या होता कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पासवर्ड प्रोटेक्शन है यूजर आईडी पासवर्ड ये इतना सारा प्रोटेक्शन कर दिया है अगर कोई रियली really प्रोसीजर में जाएगा तो कभी भी ये गलत नहीं होगा बिल्कुल दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है अगर कोई पासवर्ड बाय शेयर कर देता है तो फिर कुछ हो जाएगा तो इसीलिए क्या होता हर कस्टमर को जो है मोबाइल के थ्रू रेगुलर मैसेज रहता है क्योंकि कोई भी जो है पासवर्ड शेयर नहीं करना है

तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई शेयर नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा धीरे धीरे उसका भी ऑपरेशन चल रहा है कभी भी कुछ भी अगर पॉइंट में लूप फूल रहता है फिर उसको इमीडिएट ऑपरेशन किया जाता है जी जी जी मनोज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे कि अभी जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उसको अपडेट करते रहेंगे तो सिक्योरिटी आपका बनी रहती है और जो

सिस्टम uh, है जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सिक्योरली आप इसको यूज भी कर सकते हैं अभी भी यूज कर रहे होंगे आप और अच्छी तरह से आप प्रोटेक्ट भी रहते हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आजकल बहुत सारी चीजें आती है आ, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह ये सब हम लोग करते हैं तो बड़ी सेफ तरीके से ये सारी चीजें अभी हो रही है लेकिन कुछ ऐसे सुनने में आता है कि

आ, कुछ पैसे चले गए किसी के तो वो जैसे आ, कई बार मोबाइल रिचार्ज करते करते कुछ आ, दूसरी जगह पैसे चले गए या दूसरे नंबर पे चले गए या बैंकिंग ट्रांजैक्शन में पैसे करते किसी और के बैंक में चले गए या किसी और जगह पे ये हुआ तो ऐसे में फिर कंप्लेन कहाँ करना है क्या सिस्टम है वो थोड़ा बताए ये इसीलिए होते हैं

कभी क्या होता है कि मोबाइल में जो मैसेज जाता है मोबाइल नंबर अपडेशन नहीं होता है कभी कभी हम घर में भी ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं देखे, देखे. अपना घर में फैमिली मेंबर में भी कभी कभी मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं कभी बच्चे हुआ उनका दोस्त का साथ मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब शेयर हो जाता है तो मैसेज ऑटोमेटिकली उनमें चला जाता है उसी समय यह प्रॉब्लम आता है इसलिए अगर कोई भी कस्टमर जो है कोई भी व्यक्ति प्रोसीज्यर

सही चलेगा प्रोसीजर लैप्स नहीं करेगा तो ये भी नहीं होगा ये हर जगह अभी हम लोगों ने जितना देखे आजकल क्योंकि हर साइट है कम्प्लेन करेंगे आजकल साइबर क्राइम भी आ गया और बैंकिंग में भी साइबर क्राइम का हम एक अलग से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में साइबर क्राइम भी रखे हैं कहां से क्या होता है कि फुल प्रोटेक्शन जो है वो दे रहे हैं इमीडिएट जो है कहां से होता है इमीडिएट विद इन नो मिनट जो है उसको इमिडिएटली हम प्रोसेस जो है चालू कर देते हैं

कहां पैसा गया कैसे गया किसका पास गया ये सारी चीजें और अभी तक हमने जो भी महसूस किए हैं कभी ये जो है शेयरिंग जब हो जाता है जब एक दूसरे से मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है अगर कोई किसका मोबाइल नंबर जान लेता है तब ये प्रॉब्लम होता है इसीलिए कहते हैं कि कस्टमर खुद अपने आप में भी थोड़ा एजुकेटेड होना पड़ेगा और इसीलिए हर बैंकिंग इंडस्ट्री जो है हर कस्टमर के पास रेगुलर मैसेज भेजते रहता है

और इसलिए मैं इसके लिए एक चीज बोलूंगा कि अब चलो कभी कभी ऐसा होता है कि हम में जो है एक लोभ जो है लोभ जो है उसी में मार खिलाता है अगर हमें एक लोभ आ गया कभी कभी हमको ये मैसेज आता है कि आप पचास हजार रूपया दे दीजिए आपको दस लाख रूपये क्रेडिट हो जाएगा

तो कई लोगों का हमारे पास कई कस्टमर आने के बाद बोले हमारे पास ऐसे मैसेज आया है नहीं नहीं मत कीजिए इसको कोई ये फ्रॉड है फ्रॉडुलेंट है ये होना नहीं है बिल्कुल स्टील देन वो बाहर जा जाके उन्हीं को 10 बीस हजार रूपया कभी भी आता है तो बोले ठीक है 10 बीस हजार जाने देते हैं क्योंकि हमको तो इतना पैसा मिलेगा वो दस बीस हजार उनको दे देते हैं फिर जब पैसा उनका चला जाता है फिर

उन्होंने आके फिर बैंक में कम्प्लेन कर देंगे ऐसा हो गया करके तो फिर उनको एहसास होता है महसूस होता है कि अब चल रियली गलत कर दिया तो इसलिए हर किसी का पीछे जो है प्रोसीजर अगर जो फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा प्रोसीजर फॉलो नहीं करने से ये प्रॉब्लम होता है उसका मेन कारण है हम सभी मनुष्य है जो लोभ हमारा अंदर जो है बिल्कुल हर मनुष्य के अंदर लोभ है और मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो अनएजुकेटेड है उनका साथ ये घटना घटता है

हमारा सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन जस्ट लाइक डॉक्टर से, इंजीनियर से, प्रोफेशनल से, है ना दे आर आल्सो फेसिंग सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम <laughs> तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं

इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है अपने को जान, जानना जो है अपने को है। जानना जब हम सेल्फ को जान जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं ना हम गाड़ी भी चलाते हैं कभी हम एग्जाम्पल देते हैं हम गाड़ी चलाते हैं तब तक तो ठीक है जब गाड़ी हमको चलाएगा तो एक्सीडेंट इज मस्ट

<laughs> तो ये कॉन्सेप्ट को एक्चुअल कोई भी व्यक्ति अगर समझ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा हम कोई भी काम करते हैं हम भी ऑफिस में काम करते हैं हम अगर कोई भी जो भी प्रोसीजर आपसेस करते हैं जो भी पॉलिसी आता है पॉलिसी गाइडलाइंस अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो उसी में प्रॉब्लम आएगा पॉलिसी गाइडलाइंस अगर फॉलो करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा जी जी जी चलिए मनोज कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बैंकिंग सेक्टर के बारे में और अपना अनुभव साझा करते हुए

स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो कैसे काम करता है वो कैसे हेल्प करता है वो भी आपने बताया और विद्यार्थी मित्रों को बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए किस तरह से वो अपनी तैयारी करके आ सकते हैं ये भी आपने बताया और आखिरी में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं एक लो प्रवृति मनुष्य की है उसकी वजह से फंसता है ये आपने बताया और इसमें पढ़े लिखे भी आ जाते हैं और नहीं पढ़े लिखे वो भी आ जाते हैं

तो इसके लिए आपने बताया कि जो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमारी लोक प्रवृत्ति को कंट्रोल करता है जिससे हम ज्यादा मुश्किल में नहीं आते हैं ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताया तो चलिए आप सभी को रूल एंड रेगुलेशन को जरूर फॉलो करें और जब आप रूल एंड रेगुलर रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो आपका फ्रॉड होना

नामुमकिन है लेकिन अगर रेगुलेशन में या कहीं ना कहीं कुछ चीजें लू प्वाइंट मिल जाती हैं तो आपके फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसके कारण बहुत मुश्किलें होती हैं और इसके लिए साइबर सिक्योरिटी वाला बैंक में भी अलग सा जो है सेल बनाया गया है और जब भी कुछ ऐसी चीजें होती है तो उसको रिविल किया जाता है देखा जाता है कि क्या मिस्टेक से ये चीजें हुई हैं तो समझ में आ जाता है कि इस वजह से हुआ तो वो ह्यूमन एरर कहीं ना कहीं हो जाती है जिसकी वजह से ये चीजें

देखने में आती है तो उसे अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बिल्कुल सेफ बैंकिंग कर सकते हैं और अपना जीवन को सेफ जी सकते हैं थैंक यू सो मच मनोज कुमार जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप <laughs> विद्यार्थियों को विद्यार्थी को ये चाहेंगे कि

पढ़ाई जो है कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन जुड़ा हुआ है स्पिरिचुअलिटी के साथ हम अगर सबरे उठ के बोलते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त हर आदमी जो है हर व्यक्ति जो है सबरे मोनी रुचि से लेकर के पूर्वज जो है सबरे जागते थे अब ये भी प्रोभार्व है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हल्दी वेल्दी एंड वाइज तो इसलिए हम अगर सबरे उठ के एक घंटा हम अगर मेडिटेशन करते हैं आज के जमाने में लोग

योगा बोल देते हैं अगर हम राजयोग मेडिटेशन करेंगे एक घंटा हम अगर समय दे देंगे ऑटोमेटिकली हमारा सारे चीज सुधर जाएगा और हम खुद पे खुद जो है चार्ज कर सकते हैं दिन भर आराम से काम कर सकते हैं हर चीज को हम समझ सकते हैं तो इसलिए ये हर जगह एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और कहीं कहीं पर जो है हर किसी को इसी का जो है ए, क्लास करना चाहिए

हम भी, भी कभी अपना बैंकिंग में भी हम कभी जो है कोई भी स्पिरिचुअल स्पीकर को जब भी ट्रेनिंग सेंटर होता है हमारा बड़े बड़े जगह ट्रेनिंग सेंटर है ट्रेनिंग सेंटर में हम भी स्पिरिचुअल स्पीकर को बुलाते हैं और कभी भी क्लास कराते हैं हमारा बैंकर्स जो है बहुत अच्छा फील करते हैं अभी रिसेंटली मैं कहना चाहूंगा कि अपना सीबीओटीसी भोपाल कालकाटा का जो ट्रेनिंग सेंटर है बीके अस्मिता दीदी को बुलाए थे

सारे ट्रेनर को बहुत अच्छा लगा बोले कि दीदी एक्चुअल रियली हम अभी पता चला कि एक्चुअल कितना चीज हम मिस कर रहे हैं एक्चुअल तो इसलिए ये उसका साथ अगर जुड़ जाएगा अगर कोई भी इसमें थोड़ा सा समय देगा थोड़ा सा समय देगा सारी चीज जो है अपने आप सुधार जाएगा बिल्कुल सेल्फ मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट उसके <laughs> लिए बहुत जरूरी है

जी जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मनोज कुमार जी बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया चलिए विद्यार्थी मित्रों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको पता चला कैसे आपको आगे बढ़ना है और आप सभी अपना करियर अच्छा फ्रेम करें ऐसी शुभारशा के साथ देर सारी खुशियों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो थैंक यू